वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ यह अच्छापन है श्री रामचंद्र जी ने भी दास के की अच्छी स्थिति और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ सौ बार याद करते रहते हैं जिस पाप के कारण उन्होंने बाल को व्याघ की तरह मारा था वैसी ही कुशाल फिर सुग्रीव ने चली वही करनी विभीषण की थी परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं मुनि याज्ञवल वल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया वही चरित्र शिवजी ने काक काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया उन काक काकभूषुंडी जी से फिर जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया वे दोनों वक्ता और श्रोता याग्य वल्क्य और भरद्वाज सम वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं वे अपने ज्ञान से तीनों काल की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं फिर वही कथा मैंने क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, अतः इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता यानी कहने वाले और श्रोता यानी सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने यानी पूरे ज्ञानी होते हैं मैं कलियुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सरपिणी है यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती यानी दुर्गा है यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी ही है यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है यह रामकथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है सुंदर यानी निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणी है और संतों की सुबुद्धि श्रृंगार है श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है ये श्री सीता जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं विचार यानी ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं शिवजी के पूजे और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं अज्ञान रूपी अंधकार के हरण के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं मनोवांचित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन है ही संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान हैं श्री राम जी के गुणों के समूह कुमारग कुतरक कुचाल और कलियुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है राम कथा अनंत है उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और सौ करोड़ तथा अपार रामायण है कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मनीष्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न दीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए श्री रामचंद्र जी अनंत हैं उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरणों चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ श्री हरि के चरणों पर सिर रख कर 1631 में में इस कथा का आरंभ करता चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्रा प्रकाशित हुआ जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां यानी श्री अयोध्या जी में चले आते हैं असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी के दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है यह नदी बड़ी ही पवित्र है इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह सकतीमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है जगत में अंडज स्वेदज उद्भिज और जरायुज चार खाने के अनंत जीव हैं इनमें से जो कोई भी अयोध्या जो अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया जिसके सुनने से काम मैंने और दंभ नष्ट हो जाते हैं इसका नाम रामचरित मानस है जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा में जल रहा है वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव ने रचना की यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सु अवसर पाकर पार्वती जी से कहा इसी से शिव ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा मैं उसी सुख देने वाली राम कथा को कहता हूँ हे सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर को स्मरण करके कहता हूँ श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है परंतु फिर भी हे सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर आप इसे सुधार लीजिए सुंदर यानी सात्विकी बुद्धि भूमि है हृदय ही उसमें गहरा स्थान है वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं, वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मन, मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतलता है वह यानी राम सुयशरूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी रूपी मार्ग से चला और मानस यानी हृदय श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही, वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद यानी भुषुंडी गरुण शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुराइन यानी कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि यानी मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं जो सुंदर छंद और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी पुष्परज मकरंद यानी पुष्प रस और सुगंध है सत्कर्मो यानी पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं, सुकृति पु यानी पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जलपक्षियों के समान है संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम यानी इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं मन का निग्रह यम यानी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम यानी शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधन ही उनके फूल हैं ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है ऐसा वेदों ने कहा है इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग-बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते क्योंकि यहाँ यानी इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषयरस की नाना कथाएं नहीं हैं इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप घर के कामकाज और गृहस्थी के भाते -भाते के ही अत्यंत दुर्गम बड़े-बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर के ही भयानक नदियां हैं जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है हु? नींद रूपी जुड़ी आ जाती है हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता वह अभिमान सहित लौट आता है यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते यानी बाधा नहीं देते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से यानी आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि भौतिक तापों से नहीं जलता जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हे भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर कर सत्संग करे ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया <स्थाथ> उससे यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जल है लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों का जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है ऐसी तीनों तापों को दराने वाली यह तिमोहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्रीरामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएँ हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी पुण्य ही भ्रमर और जलपक्षी हैं श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है अनेकों सुंदर विचारूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाल है जो सभी को सुख देने वाली है इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं श्री रामचंद्र जी के राजतिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं कैकई कह की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और हैं। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहो ऋतुओं में सुंदर है सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋत्व है संत शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है मेरा आर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानी को हर लेता है संसार की जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला वाला और और निर्मल ज्ञान वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें वैराग्यूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं जिन्होंने इस यानी राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल द्वारा ठगे गए, जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल जल भ्रम को, वास्तविक समझकर पीने दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है वैसे ही वे यानी कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि यानी तुलसीदास सुंदर कथा कहता है मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं है, वे तपस्वी निग्रही चित्त जितेंद्रिय दया के निदान और परमार्थ मार्ग में बड़े ही चतुर हैं में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ यानी भरद्वाज के आश्रम में जुटता है प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया पूजा करके मुनि जी के मुनिश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल से बोले हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संदेह है वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि मैं अज्ञानी बना रहता हूँ हे प्रभु संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूं हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं संसार में चार जाति के जीव हैं काशी में मरने से सभी परम पद प्राप्त करते हैं हे मुनिराज वह भी राम नाम की ही महिमा है क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं इसी से उसको परम पद मिलता है हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं हे कृपा निदान मुझको समझा कहिए एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं उनका चरित्र सारा संसार जानता है उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला हे प्रभु वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं ज्ञान विचार कर कहिए हे नाथ जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए इस पर याग्य वल्क्य जी मुस्कुराकर बोले श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूड़ हो हे ता तुम आदर पूर्वक मन लगा सुनो मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूं वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो तुम्हारा विषाद मिट जाएगा एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन तक शिव जी वहां रहे फिर मुनि से विदा मांगकर कर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले गए उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधुवेश में दंडक वन में विचर रहे थे शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा इस प्रकार शिवजी विचार करते थे परंतु कोई भी युक्ति ठीक थी, नहीं बैठती थी इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर यानी वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विराह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं श्री शिव जी ने उस अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ उनके उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भर कर देखा परंतु अवसर ठीक जानकर परिचय नहीं किया जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिवजी चल पड़े कृपा निधान श्री शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे सती जी ने श्री शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया वे मन ही मन कहने लगी शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है वे जगत के ईश्वर हैं देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देख वे इतने प्रेम हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित रहित रहित अजन्मा अगोचर इच्छा और और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे जय श्री रामस्त